जिज्ञासा हम जहाँ रहते हैं वहाँ संघ अच्छा नहीं है परंतु उस स्थान को छोड़ भी नहीं सकते ऐसी स्थिति में साधना कैसे करें समाधान व्यक्ति का संघ बाहर नहीं अपितु तो अंदर होता है किसी वस्तु के प्रति मन में जो संबंध या आसक्ति बनती है उसी का नाम संग है बहुत जगह व्यक्ति व्यवहार करता है पर मन से कोई संबंध नहीं बनता तमाम मजदूर एक साथ काम करते हैं पर उनका मन से कोई संग नहीं बनता बाजार में बहुत सी चीज़ें बिकने आती है तो अपने काम की चीज खरीद लाते हो अन्य चीज़ों से तुम्हारा कोई संबंध नहीं बनता व्यक्ति को समुदाय में अपने काम की बातें ही सुननी चाहिए अन्य बातों की उपेक्षा कर देनी चाहिए कुसंग में व्यवहारिक बाधा तो पड़ती है पर व्यक्ति यही सावधानी रखे कि मन का संग किसी से न बनने दे मन का संबंध नहीं बना तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा दूसरी बात व्यक्ति जब कुसंग में हो तो उसे गुरु मंत्र का स्मरण अधिक करना चाहिए और रोज भगवान को अपने कर्मों का हिसाब देना चाहिए ऐसा करने से उसे संग दोष नहीं लगेगा व्यक्ति अपने नियमों में दृढ़ रहे अपना स्वाभिमान न छोड़े तो उस कुसंग के प्रभाव से बच जाएगा जिज्ञासा दम का स्वरूप और उसका उपाय क्या है दम और क्षम में क्या पर भाव आवश्यक है समाधान हम लोगों के पास पाँच कर्मेंद्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं हमारा आदान प्रदान आदि सारा व्यवहार कर्मेंद्रियों से होता है उनमें वाघ इंद्री बड़ी प्रबल है ज्यादा व्यवहार इसी से होता है हमें विषय ज्ञान ज्ञानेन्द्रियाँ कराती है इनमें चक्षु इंद्री अत्यधिक प्रबल है हमें अधिकांश बाघ्य ज्ञान चक्षु द्वारा ही होता है और उसका संस्कार भी प्रबल होता है इसीलिए जब से टीवी आ गया लोगों ने रेडियो सुनना ही बंद कर दिया इसके बाद श्रोत्र इंद्रिय की प्रबलता है दम का अर्थ है इन सभी इंद्रियों को निगृहित करना अर्थात इन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना जहाँ चाहे वहीं इनका प्रयोग करें इनके वश में न हो जितना आवश्यक हो उतना ही देखें जितना आवश्यक हो उतना ही बोले पहले कर्मेंद्रियों के व्यापारों को संयमित करना चाहिए जितना हमारे लक्ष्य अनुकूल है उतना ही व्यवहार उनसे करें इसके बाद ज्ञानेंद्रियों को भी संयमित करना होगा एक बात ध्यान रखने की है कि मन पूर्ण विरोध निरोध होने पर एक बात ध्यान रखने की है कि मन का पूर्ण निरोध होने पर इंद्रियों का निरोध स्वतः हो जाएगा यदि कहो कि मन के निरोध से ही ये सब निरुद्ध हो जाएंगी इनको अलग से क्यों रोकें अर्थात शम को ही सिद्ध करें दम की क्या आवश्यकता है तो ऐसा सोचना ठीक नहीं है क्योंकि साधना के प्रारंभ में इंद्रियों का निरोध किए बिना आप मन का निरोध नहीं कर सकते मन की अपेक्षा शरीर वाणी नेत्र को रोकना सरल है जो व्यक्ति शरीर वाणी या नेत्र का निरोध नहीं कर सकता वह मन का निरोध कैसे करेगा मन सूक्ष्म है उसको रोकना अधिक कठिन है पहले शरीर को साधो इसीलिए योग सूत्र में आसन को प्राणायाम और प्रत्याहार से पहले कहा गया है फिर प्राण और इंद्रियों को साधो जब ये दूष तुम्हारे अधीन हो जाए तब तुम मन को अपने वश में कर सकते हो जैसे हम कहते हैं अन्न का एक एक ग्रास मंत्र पूर्वक ग्रहण करो पर तुम यदि मौन ही न रह सको तो मंत्र प्रयोग कैसे करोगे मौन का अभ्यास करने के बाद ही मन से मंत्र प्रयोग का कर सकते हो दम के बिना शम का अभ्यास हो ही नहीं सकता दम सिद्ध हो जाए तो शम सरलता से सिद्ध हो जाएगा यही इन दोनों का पूर्वा प्रभाव है